अभ्यास और सविशेष पूर्वक निर्विशेष की प्राप्ति महापुरुष कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्व यंचित जगत्या जगत तेन त्यक्न भुंजी था माँ गृध कश्य स्वीधन ईशा यह सारा का सारा जगत जो तुमको दिखाई दे रहा है वह एक चैतन्य पर्जे पर चित्र के समान दौड़ रहा है जैसे चित्र पकड़ा नहीं जा सकता है इसी प्रकार इस जगत को कोई पकड़ नहीं सकता है चित्र में मिठाई की दुकान दिखती है देखकर बालक रोता है कि हमको मिठाई ला दो पर मिठाई तो वहाँ है ही नहीं जगत में यदि वह वस्तु होती तो पकड़ में आती पर न होने से पकड़ में नहीं आती बालक अवस्था पकड़ में नहीं आई युवावस्था चली जा रही है पकड़ में नहीं आ रही है कोई भी वस्तु पकड़ में नहीं आ रही है इसका मतलब यह चित्र के समान है इसलिए गुरु समझाते हैं कि देखो चित्र तृप्ति नहीं दे सकता है वास्तविक वस्तु को पकड़ो शिष्य कहता है कि वास्तविकता क्या है कहा वास्तविकता यही है कि जिस पर यह चित्र भाषित हो रहा है वही परमेश्वर वास्तविक तत्व है वह सभी जगह भीतर बाहर व्याप्त है उसी में ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार कल्पित है उसी में सारा विश्व दिख रहा है तो कर्तव्य क्या हुआ कहा तुमको इन माइक नेत्रों से ही यह जगत देखने का अभ्यास है इस अभ्यास को पलटना पड़ेगा पर्दा देखने का अभ्यास करना पड़ेगा ईशावास्यदम सर्वम ये सारा का सारा जगत एक ईश्वर तत्व है ईश्वर तत्व से व्याप्त करना पड़ेगा पहले हम लोग नर्मदा के किनारे घूमते थे तो फिर बैठ जाते थे किनारे जल वहां बड़ा अच्छा था तो जंगल दिखाई देता था तो उसको बड़े ध्यान से देखते थे कि देखो दिखाई दे रहा है जंगल पर है क्या जल है दिखाई दे रहा है जंगल पर जंगल है नहीं केवल जल है यह इसके द्वारा यह अभ्यास करते थे कि दिखाई दे रहा है जगत पर है केवल परमेश्वर ईश्वर तत्व की भावना से ही जगत के चित्र को आच्छादित करना माने हमारी समझ में ये बात उत्पन्न होना कि ईश्वर के अतिरिक्त जगत है नहीं और दिखना कोई प्रमाण नहीं हो सकता है दिखना यदि किसी वस्तु का सत्ता में प्रमाण हो तो स्वप्न की वस्तु भी सत्य हो जाएगी अतः दिखने को प्रमाण मान नहीं सकते अब कहा यह बड़ा कठिन है इतना व्यवहार करते करते यह जगत ही दिखाई पड़ता है इसी में व्यवहार करना पड़ता है अब सब जगह ईश्वर की व्याप्ति हम कैसे कर सकते हैं कि यह ईश्वर ही है अब जब यह ईश्वर ही है तो जगत के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं रहा जगत में कोई व्यवहार ही कैसे होगा कहा कि हाँ दिखाई तो देता है अभी तुमको संस्कार चित्र का है इस चित्र के संस्कार का त्याग करना पड़ेगा चित्र के संस्कार को पर्दे में लीन करना पड़ेगा तेन त्यक्न भुंजी था जगत के सत्यत्व की भावना का त्याग करो यह वास्तविक है नहीं अब उसके द्वारा एक परमेश्वर है इस भावना को सुदृढ़ बनाओ कहा कि सुदृढ़ बनाने का प्रयास तो करते हैं बहुत काल से सत्संग करते हैं सोचते हैं कि परमेश्वर को छोड़ करके कुछ नहीं है पर दिखाई तो जगत ही देता है क्या करें जैसे जल में फूल रख दीजिए और महादेव को चढ़ाते जाइए और सोचिए पहले जल चढ़ जाए फिर फूल चढ़े पर यहाँ तो पहले फूल ही आता है ऊपर ऐसे जगत ही आता है क्या किया जाए श्रुति भगवती बहुत प्रेम से समझाती है माँ गृह कहा बेटा जिस जगत को छोड़कर आया है उसकी अभिकांक्षा मत कर उसकी जो वासना है वही तुमको पर्दे तक नहीं जाने दे रही है इसकी अभिकांक्षा छोड़ दे इसकी अभिकांक्षा मत कर कहा अभिकांक्षा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा व्यवहार कैसे चलेगा कहा वह तुम्हारी अभिकांक्षा से नहीं चल रहा है तुम्हारे प्रारब्ध से चल रहा है यदि किसी बर्तन में वस्तु हो तो जिधर से कलछी मारेगा उधर से ही निकलेगा और यदि नहीं भरा है तो कलछी खटखटाने से भी निकलने वाला नहीं है उसको तो भरना पड़ेगा तब निकलेगा यदि भरा है तो कलछी मारना ही तुम्हारा जगत की प्राप्ति का पुरुषार्थ है वह तो है पहले से वह तो मिलना ही है तुमको उसकी अभिकांक्षा करेगा तभी मिलेगा यह कोई आवश्यक नहीं है अभिकांक्षा करनी ही है तो परमेश्वर प्राप्ति की करो स्वरूप प्राप्ति की करो शिष्य ने कहा गुरुजी काम बहुत कठिन है जगत की इच्छा न करें कोई जगत में रह करके यह तो अपने को संभव नहीं दिखता है जगत की इच्छा कैसे ना करें श्रुति कहती है माँ गृध कश्य स्वित बेटा यदि जगत का धन किसी का हो गया हो जात आज तक तो जगत की इच्छा करने की तुमको छूट है तुम कर सकते हो और यदि जगत का धन किसी का नहीं हुआ किसी के साथ नहीं गया तब ये बताओ कि ऐसे धन की इच्छा तुम क्यों करना चाहते हो जो चीज अपनी नहीं होने वाली है जिस चीज को छोड़कर जाना पड़ेगा उसकी इच्छा यदि हम करेंगे तो कितना दुख आगे मिलेगा इसको समझ लेना चाहिए इसलिए बेटा इसकी इच्छा इसलिए न करो क्योंकि यह तुम्हारे सांस जाने वाला नहीं है इसलिए ऐसे की इच्छा करो कि जो तुम्हारा स्वरूप है जिसका कभी भी, भी वियोग नहीं होगा कहा कि कुरवन ने वह है फिर बेटा सौ वर्ष जीने की इच्छा करो पर एक शर्त के साथ शास्त्रीय दृष्टि से कर्तव्य बुद्ध से फलाभिंधि रहित होकर कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो शास्त्रीय दृष्टि से कर्म करते हुए जीने की इच्छा करोगे तो यह कर्म फल के सहित कब छूट जाएगा तुमको पता नहीं लगेगा और शास्त्र को छोड़कर यदि कर्म के पीछे पड़ोगे तो यह कर्म तुमको बांधेगा इसमें कोई संशय नहीं है कर्म तुम छोड़ नहीं सकते हो कर्म तुमको जरूर बांधेगा उसका स्वभाव बांधना है पर एक उपाय बता दिया वह उपाय यह है कि भगवान को आधार बनाओ कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो समझो कि भगवान ने हमको यहाँ रखा है इस कर्तव्य के द्वारा हम उसकी आराधना कर रहे हैं तो तुम्हारा कर्म छूट जाएगा वेदांत सिद्धांत को समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि कर्म छोड़ने से नहीं छूटेगा शास्त्र दृष्टि से ईश्वर आराधना की दृष्टि कर देने से छूट जाएगा छोड़ना चाहोगे तो नहीं छूटेगा छोड़ करके जंगल में बैठ जाओ वहां भी पकड़ लेगा युक्ति से छूटेगा तुम्हारे हट से छूटने वाला नहीं है यह कर्म अकर्म में ले जाएगा पर कौन सा कर्म अकर्म में ले जाएगा मनमानवी कर्म आपको अकर्म में नहीं पहुँचा सकता शास्त्र दृष्टि से भगवत आराधना के रूप में किया गया कर्म आपको अकर्म में पहुँचा देगा यह सारा जितना श्रवण कर रहे हैं यह शब्द विकल्प है यह विकल्प आपको संस्कारित करके अविकल्प में पहुँचा देगा यह सविशेष का जो आधार हम भक्ति में ले रहे हैं इस सविशेष में नहीं टिकेंगे आप क्योंकि परमेश्वर सविशेष है ही नहीं पर परमेश्वर को सविशेष मानकर जो परमेश्वर का आधार है वह हमको निर्विशेष में ले जाता है बहुत लोगों को भ्रम है कि ज्ञान के बिना जब मुक्ति नहीं होती तो जब सविशेष परमेश्वर का आधार लेता है तो इसको परमेश्वर का ज्ञान कैसे होगा आत्मज्ञान कैसे होगा और मुक्ति कैसे होगी पूर्वक अनुष्ठान करने वाले की मुक्ति में तो संदेह हो सकता है पर जो सच्चाई से परमेश्वर को पकड़ लिया सविशेष को वह निर्विशेष में जाएगा ही इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं हम एक दृष्टांत रखते हैं आपके सामने जिस समय ब्राह्मण लोग वृंदावन के पास यज्ञ कर रहे थे यज्ञ पत्नियाँ भगवान को भोजन लेकर गई थी तो जब वह मथुरा लौटी तो भगवान के रूप की भगवान के स्वभाव की भगवान के चरित्र की निरंतर घर में कथा शुरू हो गई मथुरा में एक ब्राह्मण कन्या थी उसका नाम चंद्रावती था वह कन्या जब सुनने लगती तो इतने ध्यान से सुनती कि सुनते सुनते उसका चित्त एकदम कृष्णमय हो जाता उसके अंदर तड़प हो गई कि मैं कैसे दर्शन करूं? ये सब तो बड़े भाग्य वाले थे दर्शन कर लिए मुझे क्या भगवान का दर्शन नहीं होगा ऐसा चिंतन करते करते उसकी निद्रा ही छूट गई एक दिन जब उसके विवाह की चर्चा चलने लगी तो वह घबरा गई तीन बजे रात घर से निकल करके वृंदावन की तरफ भागी रास्ता नहीं जानती पूछते पूछते चलते चलते वह वृंदावन पहुंची तो देखा वृंदावन में सब बेहोश पड़े हैं कोई बोलते ही नहीं कोई रो रहा है कोई लौट रहा है वह तो उजाड़ दिखाई दे रहा है वह बड़े संकट में पड़ गई क्या बात है पता लगाया किसी व्यक्ति ने कहा कि आज कृष्ण कंस के यज्ञ को देखने के लिए मथुरा चले गए इतना सुनना हुआ कि मानो उसके शरीर से प्राण ही निकल गया हो एक घंटे तक तो वह बेहोश अवस्था में रही एक घंटे के बाद उसके मन में एक विचार आया कि क्या कृष्ण को आज ही जाना था अक्रूर के साथ मथुरा और यदि जाना था मथुरा तो मथुरा से हमको यहाँ क्यों बुलाना था यह विचार आया क्या यही क्षण जाने का था रुक करके नहीं जा सकते थे जब व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के मूल में भगवान को व्याप्त करने लगता है तब इसको एक बड़ा भारी बोध हो जाता है उसने कहा जरूर कोई ना कोई मेरा वृंदावन में काम है इसलिए कृष्ण ने हमको यहाँ बुलाया जब देखो आने की प्रवृत्ति के मूल में क्या था कृष्ण दर्शन अब उसको दिखाई दे रहा है कि आने के मूल में कृष्ण की इच्छा है कितना बदल गया देखिए कैसे बदलता है भक्ति में सब कुछ उसने देखा क्या कर्तव्य है कहाँ बस भगवान ने इसलिए भेजा है ये सब जो रो रहे हैं पड़े हैं इनको संभालने के लिए भेजा है तुरंत नंद के घर में जहाँ नंद पड़े थे यशोदा पड़ी थी वहाँ गई पानी गरम किया नंद जी को यशोदा माता को स्नान कराया दूध पिलाया जो जहाँ दुखी था वहाँ जाकर सेवा किया 24 घंटे उसका जीवन सेवा में ऐसा लग गया कि कृष्ण भी भूल गए ऐसा सेवा में लग गया कोई समझता नहीं है कि कौन पर सबको लगता है कि जैसे कृष्ण ने हमारे संभाल के लिए इसको भेजा है ऐसा मन में सबको लगता है पर कोई पहचानता नहीं कि है कौन कुछ पूछ भी नहीं पाया कि कौन है वृंदावन के जितने दुखी थे सबको संभालने का बीड़ा उठा लिया उसने कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण लगा भगवान भी द्वारिका से आए इधर ब्रजवासी भी वहाँ स्नान करने को गए वहाँ जब माता से मिलने के लिए भगवान जाते हैं माता को प्रणाम करते हैं प्रणाम करते और इधर उधर देखते हैं नंद जी को प्रणाम करके माता से पूछते हैं कि माता वह चंदा कहाँ है माता ने कहा अरे अभी तो यहीं पर थी वह कहाँ चली गई तू कैसे जानता है उसको तुमने तो देखा नहीं उसको भगवान कुछ नहीं बोलते माता बहुत चिल्लाती है चंदा चंदा पर चंदा का कहीं पता ही नहीं लगता कहा चली गई भगवान का मन भाव से भर जाता है माता से मिलकर वहाँ से चलने लगते हैं चलने के लिए जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने से चंदा एक अंजलि पुष्प लेकर के भगवान के चरणों में गिरती है और उसके प्राण निकल करके भगवान के अंगुष्ट से भगवान के स्वरूप में प्रविष्ट हो जाते हैं अब बताओ उसका सूक्ष्म शरीर तो भगवान का सूक्ष्म शरीर हो गया जो ज्ञान समुद्र है अब उसके ज्ञान में कहाँ बाधा होगी उसका जन्म कहाँ होगा उपनिषदों में कथित अहंग्रहोपासना के द्वारा हिरण्य गर्भ रूपता को यदि साधक प्राप्त करके मुक्त हो जाता है तो ईश्वर आराधना के द्वारा क्या वह ईश्वर स्वरूपता को प्राप्त नहीं होगा सभी से आधार दिया जाता है निर्विशेष में जाने के लिए क्योंकि निर्विशेष को आप मन बुद्धि का विषय नहीं बना सकते इसलिए सविशेष का आधार लिए बिना कोई निर्विशेष में नहीं जा सकता जैसे कर्म का आधार लिए बिना अकर्म में नहीं जा सकता सत्य इतनी ही है कि आपको शास्त्रीय दृष्टि से वह आधार लेना पड़ता है सच्चाई से आधार लेना पड़ता है भगवान शरीर नहीं होता है पर शरीर के माध्यम से उपासना होती है भगवान ने तो गीता में सीधे कह दिया और जानते माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम गीता मनुष्य का शरीर धारण करके जगत के कल्याण के लिए मैं प्रकट हुआ मुझे भी एक मनुष्य जानते हैं मैं कण कण में व्यापक हूँ उन्होंने हमको शरीर बना दिया हमने तो इनको आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अवतार लिया गीता का उपदेश किया पर इन्होंने तो मुझे ही शरीर बना दिया बड़ा आश्चर्य है कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा शास्त्र को आप आलोचना करके देखिए कि सविशेष के आधार पर निर्विशेष में प्रती होती है शास्त्र दृष्टि से जब हम चलते हैं तो कर्म से अकर्म में हम पहुंचते हैं परिच्छन आधार लेकर के अपरिचिन्न में पहुँचते हैं यही शास्त्र की पद्धति है जैसे मान लीजिए विद्युत में पहुंचाना हो आपको कैसे पहुंचाएंगे? आप विद्युत के जिज्ञासु हैं आप चाहते हैं कि मैं विद्युत को जान लूं। कैसे आप जानेंगे हम कैसे बताएंगे हम कहेंगे या बल्ब दिख रहा है कि नहीं तो आप दृष्टि किधर केंद्रित करेंगे इस विशिष्ट प्रकाश में केंद्रित करेंगे इस विशिष्ट प्रकाश में पहले केंद्रित करेंगे और यहाँ से फिर आपको विद्युत में हम ले जाएंगे आपको पंखे में केंद्रित करेंगे यहाँ से विद्युत में ले जाएंगे और जब आप विद्युत में पहुँच जाएंगे तो आप जान लेंगे कि न बल्ब विद्युत है न पंखा विद्युत है न टेप रिकॉर्डर विद्युत है न तार विद्युत है विद्युत तो शक्ति रूप है